दुलोक में उत्पन्न होने वाले सोम की स्तुति ज्ञानियों की वादियां पहले से ही करती रही हैं बल्कि भात इस संस्कार के योग्य सोम को स्तुतियां प्राप्त होती हैं शब्द करने वाले पक्षी की भात यज्ञ स्थान में रहे सुवर्ण जैसे तेजस्वी सोम की स्तुति होती है अर्थ उच्च स्थान में किरणों करने वाला सोम देखता है सूर्य तेजस्वी प्रकाश से चमकता है तेजस्वी सूर्य माता की भांति ड्यू एवं पृथ्वी ये दोनों को प्रकाशित करता है पंचमो नवाक षडशीततम सुक्तम अर्थ हे सोम तेरे व्यापक मन के वेग की भांति आनंद देने वाले रस सीघ जाने वाले घोड़े की भांति स्वयं चल रहे हैं दिव्य मीठा सोम आनंद अर्थ तेरे आनंद देने वाले रस गतिमान यथा जैसे रथ के घोड़े वैसे प्रथक होकर आते हैं गौ जैसे अपने बच्चे को दूध से तृप्त करती है उस प्रकार वज्रधारी इंद्र को मधुर लहरियों से आने वाले सोम रस तृप्त करते हैं अर्थ घोड़े की भांति प्रेरित किया हुआ तू युद्ध के स्थान पर जा सर्वज्ञ त है। वैसा तूजा, बलशाली तू सोम, मेरी के छानी के बीच में छाना जाता हुआ धारण करने की शक्ति वाले इंद्र को देने के लिए तैयार हो। अर्थ हे सोम, तेरी धाराएं जाप्त मन की भात वेगवान जोतमान, दूध से मिश्रित होकर कलश में विशेष प्रकार से प्रवेश करती हैं, जो ज्ञानी ऋषि गण, हे सोम, ऋषियों द्वारा भाई धारा से पात्र में छोड़ते हैं अर्थ हे सबके निरीक्षक सोम प्रभु रहने वाले तेरे बड़े किरण सब स्थानों में जाते हैं हे सोम व्यापक रहने वाला तू अपने गुणधर्मों के साथ अपने से रस देते हो और सब भवनों के पालक होकर विराजता है अर्थ रस निकाले जाने वाले स्थिर रहने वाले तुझ सोम के प्रकाशमान किरण दोनों ओर से बाहर आते हैं � चाननी में शुद्ध किया जाता है तब रहने वाला यह सोम कलशों से अपने स्थान में रहता है। अर्थ यज्ञ का प्रकाशक उत्तम यज्ञ करने वाला सोम देवों के स्थान के प्रति जाता है तथा वहां रस देता है सहस्त्रों धाराओं से कलश में जाता है रस देने वाला यह सोम शब्द करता हुआ छन्नी में से नीचे उतरता है अर्थ यह राजा सोम अंतरिक्ष के जल में स्नान करता है मिश्रित होता है और जल की प्रवाह को प्राप्त करता है उदक में मिश्रित होता है पवित्र होता है मेढ़ी के बालों की छाननी पर चढ़ता है बड़े द्युलोक का धारण करने वाला यह सोम है अर्थ द्युलोक के ऊंचे स्थान को निनादित करता हुआ शब्द करता है जिसके धारण सामर्थ्य से द्युलोक एवं पृथ्वी धारण की जाती है ऐसा यह सोम इंद्र के साथ मित्रता करना जानता है ऐसा यह सोम रस किया जाता है तथा कलशों में रहता है अर्थ यज्ञ का प्रकाशक देवों के लिए प्रिय मीठे रस को निकालकर देता है यह सोम रक्षक देवों को उत्पन्न करने वाला अधिक धन से युक्त यह सोम गुप्त धन को ज्यावा पृथ्वी के लिए धारण करता है यह सोम रस अतिशय आनंद देने वाला प्रसन्नता करने वाला इंद्र के लिए प्रिय यह सोम रस है अर्थ गमनशील यह सोम शब्द करता हुआ कलश में जाता है यह देवलोक का स्वामी सैकड़ों धाराओं से पात्र में आने वाला उत्तम रीत से निरीक्षण करने वाला है हरे वर्ण का यह सोम मित्र रूपी यज्ञ के स्थान में बैठता है यह सामर्थ्यवान सोम मेढ़ी के बाणों की छाननी से पवित्र होता हुआ जलो से मिश्रित होकर रहता अर्थ यह सोम जलों में मिलकर रहता है, यह अग्रभाग में स्तुतियों के प्राप्त होकर गांव के दूध में मिश्रित होता है, अन्न के लाभ के लिए युद्ध में जाता है, यह उत्तम शस्त्रों के साथ रहने वाला, बल्का संवर्धन करने वाला, सोम रस निकालने वाले, इसका रस निकालते हैं। अर्थ यह स्तोत्रों से स्तुत किया जाने वाला सोम यज्ञ में रखा है यथा जैसा शकुन नामक पक्षी शीघ्र दौड़ता है उस प्रकार ज्ञानी सोम तू लहरियों से के बालों की छाननी में से नीचे के पात्र में आता है। हे इंद्र तेरे कर्त्रित्त से द्विलोक एवं पृथ्वी लोक के बीच में यह शुद्ध सोम इस्तुत के साथ शुद्ध होता है अर्थ द्विलोक को स्पर्श करने वाले कवच को धारण करने वाला पूजनीय अंतरिक्ष को भरपूर रीति से भर देने वाला सोम उदक से मिश्रित होकर सर्ग सुख उत्पन्न करने वाला पानी के साथ रहने वाला सोम य की परिचर्या करता है अर्थ वह सोम इस इंद्र के प्रवेश के लिए बड़ा सुख देता है जो सोम इस इंद्र के शरीर में प्रथम प्रविष्ट हुआ है जो इस सोम का उत्तम श्रेष्ठ द्युलोक में स्थान होता है जिससे तृप्त हुआ इंद्र सब युद्धों में जाता है अर्थ सोम इंद्र के उदर के स्थान में जाता है मित्र हुआ यह सोम मित्र रूप इंद्र के सा स्त्रियों के साथ मिलकर रहता है वैसा सोम सैकड़ों रास्तों से कलश में जाता है अर्थ हे सोम आपो सुबुद्धिया आनंददायक स्तुति की कामना वाले स्तोता यज्ञ करता यज्ञ में प्राप्त करते हैं सोम की मनन करने वाले स्तुतियां करते हैं तथा गोवे अपने दूध से इस सोम को मिलाती हैं अर्थ हे चमकने वाले सोम शुद्ध होने वाला तुम हमारे लिए एकत्रित हुआ पुष्टिकारक अन्न क्षीणता ना करके रस के रूप में दो जो शब्द करता हुआ मधुता jó, hogy a szó együtt, a szó együtt, a szó együtt, a szó együtt, a szó együtt, a szó együtt, a szó együtt, अथ यह सोम बुद्धि को बढ़ाने वाला विशेष रीत से देखने वाला दिन का ऊषा एवन जो का वर्धन करने वाला रस् देता है उद्कोों का करता कलशों में जाता है इंद्रके हुदय में प्रविष्ठ होता है द्वारा स्तुत किया जाता है ज्ञान बढ़ाने वाला करके विख्यात है याजकों द्वारा नियमों के अनुसार पात्रों में शब्द करता हुआ जाता है इंद्र के नाम को विख्यात करता हुआ मृदु देता है इंद्र के वायु के सक्षाय महत्त्री करने के लिए यह सोम अपना रस देता है अर्थ यह सोम शुद्ध होता हुआ उषा कालों को तेजस्वी करता है यह सोम सिंधुओं के जलों से युक्त होकर लोगों का सहायक होता है यह सोम रस निकालता हुआ उत्तम आनंद देता हुआ हृदय को दे� प्रकाश देने वाले सोम दिव्य यज्ञ स्थानों में रस दे कलश में छानने के पश्चात रखा यह सोम है इंद्र के पेट में शब्द करता हुआ जाता है याजकों ने यज्ञ में रखा यह सोम दुलोक में सूर्य को चढ़ाता है अर्थ हे सोम दूध पत्थरों से कूटकर निकाला रस छाननी में से शुद्ध होता है तथा इंद्र के पेट में प्रवेश करता है हे सोम विशेष निरीक्षण वाला एवं मनुष्यों का निरीक्षण करने वाला हो यज्ञकर्ता अंगिरू के लिए गौओं का रक्षण करने वाला जल अपने पास रखता है अर्थ हे सोम रस निकाले तेरी, हैं हे सोम तुझे शेन पक्षी दो लोग के ऊपर से ले आया है तू तु इस्तुतियों से प्रशंसित हुआ है अर्थ मेरी के बालों की छाननी के ऊपर रस रूप में शुद्ध होने वाले हरे वन्ड के सोम रस को सात नदियां या गावे प्राप्त करती हैं ज्ञान बढ़ाने वाले सोम को जलों के पास यज्ञ के स्थान में बड़े ज्ञानी जन प्रे हिंसक शत्रुओं को लान कर जाता है। और यज्ञ करने वाले के लिए उत्तम मार्ग करता है, अपना रूप गावों की भांति करता है, प्रगतिशील ज्ञानी जैसा यह सोम, घोड़े की भांत खेलता हुआ, छानी में से शुद्ध होकर नीचे के पात्र में आता है, अर्थ मिले हुए सैकड़ों धाराओं से चारों ओर से साथ रहने वाले, वे सूर्य किरण हरे सोम के साथ रहते ह� को शुद्ध करती हैं यह दुलोक के तीसरे स्थान में रहे के लिए होता है